अमृतवाड़ी साधक और कांचन रूपी विघ्न नब्बे धन कमाने की लालसा मनुष्य को ईश्वर के मार्ग से दूर ले जाती है इस प्रसंग में श्री कृष्ण देव ने एक बार अपने एक युवक शिष्य से कहा संसारी मनुष्य की तरह तू भी नौकरी कर रहा है पर कुछ फर्क है तूने अपनी माँ के लिए नौकरी स्वीकार की है नहीं तो मैं कहता छी छी तुम्हें धिक्कार है धिक्कार है अंत में उन्होंने कहा केवल ईश्वर की ही सेवा चाकरी करनी चाहिए इंक्यानवे धन के लिए नौकरी करने से मनुष्य का कितना अधा पतन हो जाता है इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक युवक शिष्य का उल्लेख करते हुए कहा था उसके चेहरे पर कैसी स्याही सी छा गई है मानो चेहरे पर एक काला पर्दा सा पड़ गया है वह ऑफिस में काम करने लगा है ना इसीलिए ऐसा हुआ है ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता है और भी सैकड़ों किस्म के काम हैं हमेशा उन्हीं की फिक्र लगी रहती है बयानबे रुपया भी एक बड़ी भारी उपाधि है रुपया आते ही मनुष्य दूसरी तरह का बन जाता है पहले जैसा नहीं रह जाता पहले यहाँ दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण बीच बीच में आया जाया करता था वह वैसे तो बड़ा विनयी और नम्र मालूम होता बाद में उसका आना जाना बंद हो गया और न उसकी कोई खबर ही मिली फिर एक दिन हम लोग कोण नगर गए हृदय साथ था नाव से उतरते ही हमने देखा कि वह ब्राह्मण गंगा किनारे बड़े मज़े में बैठा हुआ हवा खा रहा है हमें देख वह बड़े गर्भ भरे स्वर से बोला क्यों महाराज क्यों कैसे हो तो उसके पूछने का ढंग उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा अरे हृदय इस आदमी के धन हो गया है देख आवाज़ भी कैसे बदल गई है हृदय खूब हंसने लगा तिरानवे रुपये से दाल रोटी भर का प्रबंध हो सकता है उसे अपने जीवन का चरम लक्ष्य उद्देश्य मत समझ बैठो चौरानवे कई लोग अपने धन सामर्थ्य नाम यश या सामाजिक उच्च पद का गर्व करते हैं किंतु ये सभी दो दिनों के लिए हैं मरते समय इनमें से कोई भी साथ नहीं आएगा पंचानवे ईश्वर दो बार हंसते हैं एक बार उस समय जब किसी को कठिन बीमारी हो गई हो और वह मरने ही वाला हो और ऐसे समय वैद्य आकर रोगी की माता से कहे घबराओ मत माँ चिंता की कोई बात नहीं है तुम्हारे बेटे को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और दूसरी बार तब जब भाई भाई रस्सी पकड़कर जमीन का बंटवारा करते हुए कहते हैं इधर का हिस्सा मेरा और उधर वाला तेरा छियानवे धन का गर्व नहीं करना चाहिए अगर कहो कि मैं धनी हूँ तो तुमसे भी बढ़कर धनी है ऐसे ऐसे धनी हैं जिनकी तुलना में तुम भिखारी जैसे लगोगे साँझ होने के बाद जब जुगनू उड़ने लगते हैं तो सोचते हैं कि हम ही लोग इस दुनिया को उजेला दे रहे हैं पर जो ही तारे चमकने लगते हैं तो ही उनका सारा घमंड चूर हो जाता है तब तारे सोचने लगते हैं कि हम ही लोग जगत को प्रकाशित कर रहे हैं परंतु जब गगन में चंद्रमा का उदय होता है तो उसके शुभ्र चांदनी के सामने तारे मानो लज्जा से मलिन हो जाते हैं फिर चांद मन ही मन सोचता है कि मेरे ही प्रकाश से उद्भाषित होकर जग मानो मुस्कुरा रहा है परंतु देखते ही देखते पूर्व गगन को रंजित कर अरुणोदय हो जाता है और चंद्रमा मलिन होकर थोड़े ही समय में कहां अदृश्य हो जाता है अपने को धनमान समझने वाले लोग यदि प्रकृति के इन सत्यों पर विचार करें, तो फिर उन्हें धन का घमंड नहीं रह जाएगा संतान में पुल के नीचे पानी आसानी से आता और वह जाता है बह जाता है जमता नहीं इसी प्रकार मुक्त पुरुष के हाथ में पैसा जैसे ही आता है खर्च हो जाता है जम नहीं पाता ठानबे धन जिसके लिए दास की तरह है वही ठीक ठीक मनुष्य है जो धन का योग्य रीति से उपयोग करना नहीं जानता वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है